लेसन ट्वेंटी पेज नंबर वन ट्वेंटी फोर परीक्षा देते वक्त ना बाई तरफ देखना ना दाई तरफ मुनीर के जाते समय जाकिर खुदा हाफिज कहने नहीं आया हामिद के दरवाजा खोलते ही वह उठ बैठी कपड़े पर कॉफी का दाग पड़ते ही मैंने गरम पानी में उसे धो दिया बादल गरजते ही बारिश होने लगी चार बजते ही छात्र क्लास से बाहर निकल आए इतनी रात गए शहर में घूमना ठीक नहीं है किसान और मछुआ कुछ रात रहे उठते हैं तुम इतना दिन चढ़े क्यों सोए हुए हो तीन साल हुए उसकी शिक्षा पूरी हुई थी पूरे दस दिन हो गए सूरज लापता है एक साल हुआ उसकी शिक्षा पूरी हुई थी मुझे कॉलेज में पढ़ते हुए दो साल हो चुके हैं आपको यहाँ आए कितने दिन हो गए हैं बच्ची चीखती चिल्लाती अंदर आ गई पढ़ा लिखा आदमी तो किताब पसंद करता है आजकल सिले सिलाई कपड़े लोकप्रिय हैं पेज नंबर वन ट्वेंटी सिक्स सुनी सुनाई बात के आधार पर निश्चय न करना है संजय की कार टूटी फूटी है पढ़े बगैर तुम सफल नहीं हो सकते मुनीर दिन भर बिना खाए काम करता रहा बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको खुदा गरजना चीखना निश्चय बगैर लापता सिलाना हाफिज़ चार चौदह चौबीस चौतीस चवालीस चौवन चौंसठ सट, चौहत्तर चौरासी चौरानवे